शांति शांति शांति कल तेजस्वीना बात सुनो खे कल जो एक बात आती थी ना तो एक ही विषय जीवात्मा और परमात्मा का दोनों जगह प्रतिपादन है एक ही विषय को जीवात्मा और दोनों जगह प्रतिपादन है अब प्रतिपादन की तरीके में अंतर है एक विशेषण एक जगह विशेषक ऐसा तो वैसा तो भिन्न भिन्नर्थ नहीं है जैसा पूर्व पक्षी कहता था एक जगह जीव बीत नहीं है कि एक ही विषय सुनिए एक ही विषय जीव और ब्रह्म दोनों एक ही विषय क्या हैत्मा और परमात्मा का दोनों स्थानों पर प्रस्पादन है विषय ही अजीवात्मा परमात्मा और प्रस्पादन की रीति में अंतर जरूर है कि विशेषण विशेष ही है की और जो कल बात चल रही थी ना उपेता की तो उपेता ध्यान देना उपेता के शुरू की बात चल रही है दे इंद्री से युक्त से युक्त मतलब देह इंद्री से युक्त और शोकमो से, से युक्त होना यह उपेता का स्वरूप नहीं है यह उपेता का उपेता का स्वरूप क्या है देह इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्मत्मा यह सब क्या उपेता का स्वरूप है प्रकृति के संबंध से रहित तत्व तो ये सभी स्वरूप है तो, तो जो उपेता का स्वरूप जब भी कहा जाएगा ना तो विशुद्ध स्वरूप आएगा और जो विशुद्ध स्वरूप है वह अपराप कोटि में चला जाता है इतना ही है ठीक है और जो आप जिज्ञासा करेंगे वो सब बहुत सी बातें अभी आने वाली हैं। आपकी बातें अभी आने वाली हैं। तो अभी ये चलना है ना नहीं। ये? नहीं। अभी इसको हुआ था कर, तो इसकी औतरणी क्या फैले देखो नाप्यते ही, ही, ही धुबम तस्थ अध्रुव ही कर्त किया था अनित्य फल के साधन कर्मों से अनित्य फल साधन ही कर्म है ध्रुवम नित्य परमात्मा न प्राप्त क्या इस फल के साधन कर्मों से ध्रुवम करते नित्य तत्व परमात्मा अनित्य फल के साधन कर्म कर्मों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता एक करते परमात्मा को सुनकर मरत्या है न मतलब मुख मनुष्य एत श्रुतवा तत्व को सुनकर परिग्रह मन निर्ध्या परमात्मा नात्मा को पाकर सूक्ष्म परमात्मा को पाकर पा कहा त्रिपादूति में कर्म कर छोड़कर है ना फिर अर्चरादी मार्ग से त्रिपादि जाकर वहां अणुम सूक्ष्म में इस परमात्मा को प्राप्त करके मोदनियम लव आविर्भूत पाप से विशिष्ट अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोदते ब्रह्मांड गौरूप आनंद वाला होता है अध्यात्म योग आदि गोग क्या है कि मन को विष्णियों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग रामन उसने कहा क्या मन को विष्णों से हटाकर आत्मा में लगाने का क्या नाम है अध्यात्म योग और तेन अधिगमा तृतीय अध्यात्म अधिगमा अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है अध्यात्म योग से जो हाँ मतलब अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है अर्थात वो बोबरी किया तृतीया नहीं वो बो बोबरी किया है अध्यात्म योगे अधिगमा रंगराम रामाजी ने क्या कहा था यह हाँ अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है तो अध्यात्म योग क्या है कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना यही है ना मतलब आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा आत्मा में लगाने से कौन सा ज्ञान होगा आत्म ज्ञान मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना योग है और अध्यात्म योग आत्मा में लगाना क्या है अध्यात्म योग है अध्यात्म योग से जो ज्ञान होगा अध्यात्म योग से जो ज्ञान होगा अर्थात मन को आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा कौन सा ज्ञान होगा आत्म ज्ञान तो अध्यात्म योगिगमा का क्या अर्थ है आत्म ज्ञान तो अध्याप योगा आत्मज्ञान रूप सा तो आत्मज्ञान क्या बनता है साधन बनता है किसमे परमात्मा ज्ञान में ब्रह्मोपासना में लग जाएगा तो आत्मज्ञान रूप साधन से देवम मत्वा करते है परमात्मा की उपासना करके परमात्मा की उपासना साक्षात अगर आत्मी का उपासना करनी पड़ेगी कि परमात्मा की उपासना करके व्यक्ति हर्ष शोक को छोड़ देता है इसी प्रदेश स्थले स्थानों में धर्म में फल विलक्षण ज्ञान साधतया प्राप्त तया च निर्दिष्ट प्राप्त लगाइए यहाँ पर इति इसी सुकर्ते इन स्थलों में तीन स्थल उत किए ना हाँ इन स्थलों में धर्म फल विलक्षण ध्यान देना धर्म में क्या है यागादि कर्म ही धर्म है वेदवीत यागादि कर्मो को क्या कहा जाता है धर्म और धर्म का फल क्या है स्वर्ग आदि धर्म का फल क्या है स्वर्ग आदि अभी ध्यान देना इन बचनों में जो प्राप्त कहा गया है ना क्या ना ही अध्य ध्रुवम तक और फिर क्या है प्रवृमेतम आप अच्छा और मोदते ब्रह्मांड नोरूप आनंद वाला होता है फिर देवमत्वा तो अब यहाँ पर देवम मत्वा ये सब आया है ना तो अणुमेतम आप तो प्राप्त रूप से जो कहा गया है वो धर्म का फल है या धर्म के फल से विलक्षण है विलक्षण मतलब भिन्न है प्राप्त क्या कहा गया है वो धर्म का फल है क्या धर्म का फल क्या होता है स्वर्ग ठीक है। धर्म यागादी कर्म शास्त्रवी यागादी कर्म धर्म और धर्म से धर्म का फल है स्वर्ग आदि स्वर्ग पुत्र पशु ये सभी परमात्मा को छोड़कर सब कुछ धर्म का फल होता है लगाइए की धर्म के फल धर्म फल विलक्षणत्व कि धर्म का फल क्या होता है स्वर्ग आदि तो धर्म के धर्म फल विलक्षण या धर्म के फल से विलक्षण रूप से धर्म के फल से विलक्षण भिलो रूप से निर्दिष्ट से करते धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट कौन है प्राप्त परमात्मा है ना प्राप्त का स्वरूप और कहा पर निर्दिष्ट यदि कहा जाए तो प्रदेश ठीक है इन स्थलों में धर्म फल विलक्षणत्व निर्दिष्ट प्राप्य का स्वरूप और देखो यहाँ पर ज्ञान साध्य निर्दिष्ट से प्राप्त स्वरूपम और ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट से उत्त्य और ज्ञान साधे कहा गया ज्ञान कहा गया है देखना अध्यात्म योगा का क्या अर्थ है आत्मज्ञान रूप साधन से क्या कहा गया आत्मज्ञान रूप साधन से अच्छा आत्मज्ञान रूप तो ज्ञान आत्मज्ञान से साध्य हो गया ना आत्मज्ञान रूप साधन से क्या होगी देवो परमात्मा का या साक्षात्कार या परमात्मा की उपासना जो अभी हम आत्मज्ञान ले रहे हैं तो फिर और देखेंगे है जैसे देखे, उसको भी देखेंगे जो आप कह रहे हैं ना तो उस पक्ष का हम विचार करेंगे अब देखो यहाँ पर अभी तो हम क्या ले रहे हैं कि एक मिनट ज्ञान साध यदि हम आत्मज्ञान लेंगे ना तो आत्मज्ञान साध्यता या निर्दिष्ट आत्मज्ञान से, आत्म से साध रूप से निर्दिष्ट आत्मज्ञान से साध्य तो होता है क्या परमात्म ज्ञान आत्मज्ञान से साध्य प्राप्त तो नहीं होगा ना नहीं होगा ना आत्मज्ञान से साध तो परमात्म ज्ञान होगा लेकिन यहाँ ज्ञान साध तो निर्दिष्ट से प्राप्त ऐसा करना है ना तो फिर यहाँ पर ज्ञान से ले लो क्या? परमात्मा ज्ञान ले लो क्यों देवो महत्व कहा है ना क्या कहा है हाँ देवो महत्व कहा है तो ज्ञान साधतया की ज्ञान साध निर्दिष्ट क्या है हाँ ज्ञान से साध्य प्राप्त का शुरू है ना ज्ञान से साध्य क्या है प्राप्ति का शुरू हाँ ज्ञान से साध्य प्राप्ति है ना धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट है और ज्ञान साध निर्दिष्ट है ज्ञान साध्य मत्वा से जो ज्ञान कहा गया है उसी से साध्य क्या है देव परमात्मा इसमें दो तरह का अर्थ था अध्यात्म योगाधिगम में एक जगह तो ब्रह्मात्मा आत्मा देवम का क्या किया था ब्रह्मात्मा और एक जगह क्या था की परमात्मा भी अर्थ किया था फिर देख लेना दोनों अर्थ किए थे यहाँ पर अच्छा फिर उ, इसके ऊपर की पंक्ति में क्या था है नहीं, एक ही अर्थ किया दूसरी अर्थ का तो खंडन किया एक मिनट देख लो देख लो हाँ यहाँ पर अच्छा रंग नामाज एक ही अर्थ किया है दूसरी अर्थ का यहाँ ब्रह्म जगत इसलिए आत्मा किया रंग हाँ। तो ने, ने एक ही अर्थ किया है लगता है हमारे में तत्व में दो अर्थ थे में एक बार दोनों का साक्षात्कार माना एक बार ब्रह्मत्मक आत्मा का साक्षात्कार माना ऐसा लगता है देख लीजिए एक बार रंग में तो ब्रह्मात्मक आत्मा ही मानी गयी है ब्रह्म तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कहा हो गया धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट प्राप्त हो गया अब ज्ञान साधे निर्दिष्ट प्राप्त तो ज्ञान साधम मत्व है ना देवमत्वा इसका क्या अर्थ हो जाएगा देव का उपासना कर उपासना करके अच्छा और आगे क्या धीरो हर शोको जहाती तो ज्ञान साध निर्दिष्ट यहाँ पर इसके अच्छा इसके पहले बार एक अंतिम देखना एक त्रुत्वा मर्त्या मर्त्या का मुख मनुष्य एतवा परमार्थ तत्व तो को सुनकर सम परिग्रह थे मन करके और प्रारब्ध कर्म के समापन काल में कर्म से साध शरीर का त्याग करके और इस परमात्मा को प्राप्त करके तो प्राप्त कब होगा मनन मनोनिर्ध्यासन के बाद ना कब होगा मनन मनोनिध्यासन तो निरिध्यासन तो, तो ज्ञान है निरिध्यासन क्या है इसलिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट ज्ञान साधव निर्दिष्ट कौन है प्राप्त परमात्मा का स्वरूप ज्ञान से साध्य ज्ञान साधव निर्दिष्ट है प्राप्त कौन निर्दिष्ट है प्राप्य परमात्मा किससे साध्य है ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट प्राप्य का स्वरूप या निर्दिष्टी बोल रहा है ना और प्राप्त प्राप्ति स्वरूप प्राप्त निर्दिष्ट यहाँ समझ लेना अनुमेतम आप्य प्रवृत्ति धर्म अनुमेतम अनुमेतम आप यहाँ पे समझ लेना यहाँ पे प्राप्त निर्दिष्ट हो गया धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट और ज्ञान साध निर्दिष्ट और के निर्दिष्ट इस प्रकार समझ लेना आपको और कुछ बताइएगा हमको और इससे संबंधित बातें बताइएगा निर्दिष्ट का स्वरूप क्या पर कर लेना <minglig SIM> कोई बात नहीं है कहीं आगे पीछे जोड़ देना ज्ञान साधव और प्राप्त में निर्दिष्ट प्राप्ति के स्वरूप का प्राप्त के स्वरूप को उक्त प्रदेश धर्म विलक्षणतया उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्वेन मत्व इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप देव मै न देव मत्व करते है कि देवता की उपासना करके देवता का साक्षात्कार करके तो देवता की उपासना करके तो उपासना क्या बनती है उपाय बनती है ना उपाय बनती है तो उक्त प्रदेश उक्त स्थानों में धर्म विलक्षण धर्म विलक्षणत्व मतवा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप मतवा इस प्रकार क्या ज्ञात हो रहा है प्रतिपन्न कर इस प्रकार क्या ज्ञात हो रहा है उपाय क्या उपाय मतवा कर उपासना करके उपासना उपाय ज्ञात हो रही है ना तो मतवा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप जो उपाय है ना वो धर्म से विलक्षण है या धर्म है उपाय विलक्षण है धर्म तो यागा कर्म है ना उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षण धर्म ही उपाय बनता है स्वर्ग आदि का लुँँ. पर धर्म विलक्षणत्व विलक्षण मत इस प्रकार ज्ञात उपाय के स्वरूप का धीरो भर शोकव जाती यहाँ पर धीरा इस प्रकार ज्ञात प्रतिपन्न से कर ज्ञात धीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्त के स्वरूप को प्राप्त है ना प्राप्त के स्वरूप को चाह करना चाहता धीरो और मुख्य मनुष्य हर शोक को छोड़ देता है यहाँ पर धीर इस प्रकार ज्ञात कौन हुआ आपका प्राप्त जो को वो को छोड़ता है वही परमात्मा को पाने वाला है प्राप्त या उपेता एक ही बात है इस प्रकार ज्ञात प्राप्त अर्थात उप्रेता तो के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए सो तुम का क्या से समझने के लिए नचकेता प्रश्न करता है यहाँ ध्यान देना सोदय तुम प्रति का ठीक से समझने के लिए किसको किसको ठीक से समझने के लिए देखना प्राप्त स्वस्वरूपम क्या था प्राप्त स्वस्वरूपम सोदय के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए दूसरा उपाय से स्वरूपम शोध उपाय स्वरूप और तीसरा स्वरूपम शो दे तुम चीन हुआ ना इनको ठीक से समझने के लिए प्रश्न करता है देखो अन्य धर्म अन्यत्र धर्म अन्यत्रा अन्यत्र अन्यत्र भव्या यदवदर्मा देखो इसको अन्य धर्म अन्य अधर्मा अन्यत्र अस्मत कृता कृता अन्य भूताच्याच्याप्यसी तदवद लगाइए धर्म अधर्माद अब नीचे पंक्ति में आइये अस्मता कृता, है ना तद लगाइए अर्थे धर्माद अन्यत्र अर्थ अन्यत्र यद पश्यसी तदवर धर्म अन्यत्र मतलब धर्म से विलक्षण धर्म से धर्म मतलब क्या है कि यागादी आदि विनाशी नहीं स्वर्ग आदि विनाशी फलों की प्राप्ति का साधन क्या होता है यागादी है। यागादी धर्म में यागादी धर्म में वो स्वर्ग आदि विनाशी फलों की प्राप्ति के साधन है और ये उपासना कैसी है ये अविनाशी फल की प्राप्ति का साधन है तो धर्मांत अन्यत्र तो वो धर्म से भिन्न धर्म से भिन्न हाँ परमात्मा की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या है धर्म स्वर्गा विनाशी फलों की प्राप्ति का उपाय क्या है धर्म में और अविनाशी फल की प्राप्ति का उपाय कौन है उपासना तो वो कैसी है अन्यत्र की से अन्य... या से धर्म से अन्य धर्म से विलक्षण धर्म से विलक्षण अधर्मात् और अधर्म से भी विलक्षण अधर्म तो दुख की प्राप्ति का साधन है ना अधर्म से धर्म से विलक्षण तथा अधर्म से विलक्षण यद वृस्पति जिसे जानते हो तद उसे कहिए ऐसा न किये कह रहे हैं की धर्म से विलक्षण और अधर्म से विलक्षण जिस उपाय को जान के यथ है जिस उपाय को जानते हो कस्तुचित अर्थ जाना तब तदव दूसरे कहिए तो किसके विषय में प्रश्न किया गया बोलो उपाय के विल में उपाय उपाय के के लक्षण उपाये में उपाये के में संबंध प्रश्न किया गया है और उपाय जो है ना सामान्य रूप से पहले किस से कहा गया था मत्व से ठीक है आगे चलिए असम्थ कृता क्रिता, कृता अन्यत्र कृत कार्य होता है की आपका कार्य और अकृत का अर्थ है कारण की प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण प्रसिद्ध कार्य और कारण से जैसे प्रसिद्ध कार्य क्या है घटादी और उनके प्रसिद्ध कारण क्या है मिट्टी और तंतु आदि तो प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण हुआ ना, और फिर जो प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण जो परमात्म स्वरूप है वो ना तो ऐसा कार्य है ना ही तो ऐसा कारण है जगत कारण है लोक प्रसिद्ध कारण है क्या वो ऐसा मतलब प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण तथा क्या है की भूता कि भूत काल में विद्यमान पदार्थों से जो केवल भूत काल में विद्यमान है ये मतलब है एक काल में विद्यमान वस्तु लेना है भूत काल में विद्यमान पदार्थों से भविष्य पदार्थों से क्या से क्या लेना है वर्तमान काल में होने वाले हाँ वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों से अन्यत्र है ना भूतात् भूत काल में विद्यमान भविष्य काल में होने वाले और वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों से जो अन्य है अन्य अन्य फित तो अन्न जिसे जानते हो उसे कही तो कहने का मतलब क्या है की पहले जो है ना अन्य धर्म अन्य धर्म से तो उस धर्म धर्म से विलक्षण क्या हुआ उपाय और बाद में किसका पूछा जा रहा है उपय स्वरूप को उपेश स्वरूप जो उपय परमात्मा है वो तो कार्यो कारण से विलक्षण है और जो वस्तु केवल भूत काल में विद्यमान है उससे भी लक्षण है और जो केवल भविष्य काल में होने वाली वस्तु है उससे भी लक्षण है परमात्म स्वरूप और जो केवल वर्तमान काल में है उससे भी विलक्षण क्या है परमात्म स्वरूप एक एक वाला लेना है काल प्रचिन्न वस्तु का तो मतलब पहले अन्य धर्म अन्य धर्म से तो उपाय स्वरूप को पूछा गया और बाद में किसको पूछा गया उपय स्वरूप का और इसीलिए कहा गया था ना कि उपेता क्यों नहीं कहा तो उपेता का स्वरूप क्यों नहीं बताया प्राप्त का स्वरूप क्यों नहीं बताया और भी उपय के अंतर्गत आ गया ये कह दिया था यही था ना हाँ क्योंकि वो आविद गुणास्तक से युक्त होकर आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव करती है तो आविद्ध गुणास्तक से युक्त आत्म स्वरूप तो भी आगे कैसा है प्राप्त करना इसलिए ही बन रहा है और वही क्या है कि प्राप्त का उपेता का वास्तविक स्वरूप वही है अब ये जो है ये नैमित्तिक स्वरूप है मतलब ये संसार में बंधन जीव का स्वाभाविक है अथवा किसी कारण से है स्वाभाविक बंधन होगा तो कभी निवृत्त नहीं होगा है ना जो स्वाभाविक होता है वो निवृत्त नहीं होता है तो बंधन स्वाभाविक नहीं है बल्कि किसी निमित्त से निमित्त क्या है कर्मरूप अविद्या तो कर्मरूप अविद्या तो स्वाभाविक रूप से तो उसका बंधन नहीं है बंधन तो नैमित्तिक है जब आत्मस्वरूप का अनुसंधान किया जाता है स्वाभाविक स्वरूप का अनुसंधान किया जाता है, है ना हाँ की दे इंद्री से विभिन्न प्रकृति के संबंध से हम रहित हैं ऐसा अनुसंधान किया जाता है अब देखो जी यहाँ पर लग जाएगा भाष्य में आइये ननु भाष तो मतलब क्या है कि पहले किसका पूछ जो अभी जो पढ़ाया ना हमने उसके अनुसार अन्य धर्म अन्य धर्म से क्या पूछा गया अन्य स्वरूप बाद में उपय स्वरूप उपय स्वरूप मतलब प्राप्ति का स्वरूप है और प्राप्त के स्वरूप के लिए अलग शब्द आया तो पहले ही बता दिया था की उसके अंतर्गत है ठीक है और भाष में देखना जो कल आप लोगों के प्रश्न हो रहे थे वो इसमें आपके आ जाएंगे वैसे प्रश्न यहाँ भी उठाए गए हैं वह समाधान में गया न अनु भाष्य ये जो है ना ब्रह्मसूत्र भाष्य की चर्चा है जब रंग रामानुज मुनि भाष्य कहेंगे तो श्री भाषा श्री भाष्य के लिए कहेंगे की भाषते भाष्म देव मकार उपासव निर्दिष्ट प्राप्य उपासत्व में निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा का उपासव्य निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा तो ध्यान देना उपासत्य निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा किस प्रकार है देव मत्व इस प्रकार किस प्रकार इस प्रकार उपास परमात्मा का अध्यात्म अधिगम अध्यात्म योग क्या है कि विषय से मन को हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म योग है योग अधिगम उध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है मतलब मन को विषय से हटाकर आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे आत्मयोगा अध्यात्म योगा अधिगम तो मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने से क्या ज्ञान होगा आत्मज्ञान ठीक है तो आत्मज्ञान रूप साधन से आत्मज्ञान रूप, nah? आत्म रूप, so, so, so, so, so, रूप साधन यही था तो न आत्मज्ञान रूप साधन से तो फिर क्या था गया परमात्मा प्रमुख देवो परमात्मा की उपासना करके यही था ना तो आत्मज्ञान रूप साधन से तो ये बताइए आत्मज्ञान रूप साधन से पहले किसको जानेंगे साधन हाँ नहीं आत्मज्ञान रूप साधन से किसको जानेंगे परमात्मा कैसे सीधे या किसी के द्वारा किसके द्वारा आत्मज्ञान आत्मज्ञान रूप साधन ऐसी आत्मज्ञान रूप साधन से सीधे किसको जानेंगे परम्परा किसको जानेंगे बताओ भाई आत्मज्ञान है ना आत्मज्ञान रूप साधन से पहले तो आत्मा, आत्मा को आत्मा को जानेंगे आत्मज्ञान रूप साधन से पहले आत्मा को जानेंगे ब्रह्मोपासना द्वारा ब्रह्म को जानेंगे है ना तो आत्मज्ञान जो है परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा कैसे ब्रह्मोपासना द्वारा और सीधे किससे जानेंगे आत्मज्ञान से आत्मा को आत्मज्ञान से आत्मा को सीधे जानेंगे तो आत्मज्ञान से किस आत्म के द्वारा ज्ञान विषय कौन हो गया वही है अध्यात्म योगाधिगमन यहाँ पर बेरितब्यत्व निर्दिष्ट है बेरित्व्य से गये है ना क्या नित्य तो आत्मज्ञान रूप साधन से गेयत्व निर्दिष्ट कौन होगा आत्मा और वही प्राप्ता है कि नहीं है आत्म अध्यात्म योगाधिगमन इस प्रकार है बेरितब कर निर्दिष्ट प्राप्त प्राप्त परमात्मा का मतलब प्राप्ति करने वाले प्रत्येक का प्राप्ता प्रत्यगात्मा का प्राप्ति करने वाले प्रत्येगा प्राप्त भूत था ना की प्राप्त भूत देवस्थ स्वरूप शोधना के साथ अन्वय है की उस पर प्राप्त परमात्मा के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए और यहाँ पर क्या है की प्राप्त प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए आया और दीरो कह, मत्वा दीरो मतवाधीरोहात इस प्रकार कह चाह मतवाधी हर शोकोजहा इस प्रकार कहे गयी ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए इं? मत्वा कैसे ब्रह्मोपासना कही गई ना मत्वा मतवा धीरोती ब्रह्म, ब्रह्मोपासना या ब्रह्म ज्ञान मतवाधी हर शोकोजहाती इस प्रकार निर्दिष्ट ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए चा कन्दना चा मतवाधीरोना पुनः प्रश्न करता है तो किसके किस स्वरूप को जानने के लिए पुनः प्रश्न करता है बोलो प्राप्त तो पहले क्रम से बोलो पहले पहले नहीं अभी ये पाठ चल रहा है जो तो पाठ शुरू हुआ ना नरूब हस्ते से यहाँ फिर स्वरूप सोना है कैसे स्वरूप सोडना है क्रम से बोलो प्रत्येक क्रम से बोलते नहीं हो प्रे प्रत्येक क्रम से बोलो ना क्रम से बोलो हाँ प्राप्त भूत प्राप्ति परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए दूसरा प्राप्त आत्मा को प्राप्ति करने वाले प्रत्यागात्मा के स्वरूप को जानने के लिए फिर ब्रह्मोपासना के स्वरूप को जानने के लिए आया अब ब्रह्मोपासना पहले किस प्रकार निर्दिष्ट है कि किस वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट है पहले जानने के लिए तो महत्व जहाँ किस प्रकार निर्दिष्ट है ना प्रत्यत्मा किस प्रकार निर्दिष्ट है अध्यात्म निर्दिष्ट है पर में निर्दिष्ट ठीक है परमात्मा हाँ यहाँ पर ठीक है तो पुनः प्रश्न करता है क्या अन्य धर्म अन्य धर्म अर्थ है ऐसा कथन होने से ऐसा कथन कुत्र कहाँ कथन होने से बोलो नहीं प्रसंग अनुसार बोलो स्वरूप शोधने के लिए पुनः पूछता है पुनः पूछता है अन्य धर्म ऐसा कथन होने से ये कहाँ कहा गया बोलो भाष्य था कि नहीं था भाष्म ऐसा कथन होने से ये कथन कहाँ आया? हाँ भाष में जो है ना ऐसा कथन हो गया बात है तो आप ये बताइए कि प्राप्ता का स्वरूप पूर्व में कहा से किस मंत्र से कहा गया है इस औरणिकाय के अनुसार भाष की अभी जो प्राप्त का स्वरूप अध्यात्म अध्याप योगा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का स्वरूप हो गया इसी उत ऐसा कथन होने से कहा कथन होने से भाषण में श्री भाष् कथन होने से अब ऊपर जो औतर्णिका बनाई गई ना अन्य धर्म अन्य में तो यहाँ पर प्राप्ता का स्वरूप किस मंत्र से कहा गया था बोलो पहले उत्तर में प्राप्ता का? हाँ, और तो जो है ये रामन उसने जो औतर्णिका तैयार की श्रीवास्तव तो देखा गया है पर रंग रामन उसने किस से माना उत्तर धीरोत्रीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्ता का स्वरूप तो धीरा से मान रहे हैं, धीरा से ज्ञात हो रहा है प्राप्ता का स्वरूप रंग के अनुसार और श्रीवास्तव से तो श्रीवास के अनुसार अध्यात्म योगा से ज्ञात हो रहा है प्राप्त का स्वरूप और रंग रामानुष के अनुसार किससे ज्ञात हो रहा है धीरो हर शोको यहाँ पर धीरे आया तो इति कथ ऐसा कथन होने से तद विरुद्धतया उसके उस मतलब उसके भिरुद भिरुद से, उसके उसके विरुद्ध विरोध से उसके किसके विरोध से श्रीवास्तव के विरोध से धीरा इति निर्दिष्ट प्राप्तु कथम कि धीरा इस पर से निर्दिष्ट प्राप्त धीरा इस पर से निर्दिष्ट प्राप्तु इति कि धीरा इस पर से निर्दिष्ट प्राप्त को कैसे कहते हैं लगभग ऐसा कथन होने से उसके उसका विरोध होने से किसका विरोध होने से श्रीवास्तव का उसका विरोध होने से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहते हैं प्राप्ता का स्वरूप कौन कहता है रंगरामनु तो रंगरामनु रंग रामानुज के ऊपर यह शंका आ गई बात कुछ कैसे कहा जाता है यहाँ पर उसके विरोध से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्तु स्वरूपम है ना प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहा जाता है प्राप्तु शुरूप का स्वरूप स्वरूप का अध्ययन कर लेना प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहा जाता है संका। संका में तो माँ एवं माँ एवं ओचा इस प्रकार मत कहिए ये वच धातु है ना वच धातु है लुंग का रूप है ना मांग लुंग है न नहीं। हाँ, अटकागम नहीं होगा एवं माँ ओचा ऐसा मत कहिए क्यों मत कहिए क्यों अंतर आया समझ में ना श्रीवास्तव में और मनोज में तो ऐसा मत कहिए ऐसा क्यों नहीं कहिए तो घटाइए अध्यात्म इस प्रकार बेरी तबियत पे निर्दिष्ट आत्मा शब्द वाक्यम यहाँ पर निर्दिष्ट क्या है आत्मा क्या है आपका आत्मा अच्छा ऐसा समझना बेरी तत्व निर्दिष्ट है जहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है वहाँ देखना परशुद्ध स्वास्थ्य मिल गया बेरी तब्यत निर्दिष्ट क्या है अपना स्वरूप प्रसुद्ध अपना स्वरूप मतलब प्रशुद्ध अपनी आत्मा का स्वरूप तो अब देखना रामानुज ने भी जो है श्रीवास में क्या है, जो है ना योग सही तो अध्याप योगाधिगमन से निर्दिष्ट माना था आत्मा का स्वरूप तो वही कहते हैं निर्दिष्ट कौन है प्रशुद्ध स्वस्वरूप और जो बेरित्व निर्दिष्ट है वो स्वस्वरूप वो किस शब्द का वाच्य है वाच्य है बताए समझ में और ये छादोग्य उपनिषद में प्रजापति विद्या आती है तो प्रजापति विद्या में ज्ञात या प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य कौन प्रसुद्धा स्वरूप कौन हाँ मतलब प्रजापति विद्या में आत्म में प्रजापति विद्या में आत्मस्वरूप तो का वर्णन हुआ है किसका वर्णन हुआ है तो प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य कौन प्रशुद स्वस्वरूप और वही क्या है की उपास्य है मतलब ज्ञानी होगी जो आत्मज्ञान में प्रवृत्त होते हैं उनके लिए उपास्य क्या है तो उपास्य है और वही क्या है कि प्राप्त है ज्ञान योग के द्वारा वही प्राप्त है लगा अध्यात्म यहाँ पर निर्दिष्ट आत्मशब्द का में निर्दिष्ट क्या है प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य उपास प्राप्त पर शुद्ध स्वास्थ्य है पर शुद्ध आत्म स्वरूप ही है लग गया अत इसलिए तस्पी प्राप्त निर्देशकत्व में उस वाक्य का भी प्राप्त बोध तत्व ही है से ले लेना यहाँ पर अध्यात्म इस वाक्य का किसका अध्यात्म इस वाक्य का प्राप्य बोधकत्व भी है किस प्राप्य मिनट एक मिनट ऐसा समझो आप ये जो आत्म स्वरूप है ये प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य है उपास्य है और ये अभी जो प्रसिद्ध रूप है मतलब से विशिष्ट आत्म स्वरूप है तो वो अभी प्राप्त है वो अभी कैसा है प्राप्त है ना प्राप्त अभी प्राप्त है ना, ना? इसलिए उसका भी प्राप्त बोधकत्व ही है उस उस वाक्य का भी प्राप्त किस वाक्य का अध्यात्म योगा इस वाक्य का प्राप्त बोधकत्व ही है ये रंग राम कह रहे हैं लेकिन श्री वासिकार ने उस वाक्य को किस उस वाक्य से किसका बोध माना उपाय नहीं अध्यात्म योगाधिगमन का जो पाठ चल रहा है उसके अनुसार बोलो श्रीवास ने है अध्यात्म योगाधिगम यहाँ पर गेरी शब्द में निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगा प्राप्त वो देवो मत् से उपाय माना है ना देवमत्ता से उपाय माना क्या इससे अध्यात्म गन से इस अध्याप योगा तबियत में निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का तो यहाँ पर श्री वास्तव में तो के द्वारा किसका बोध माना जा रहा है प्राप्त प्रत्येगात्मा का पर अभी इन्होंने प्राप्त का बोधक माना ना तो उसके लिए बताते हैं वस्तु गत्या वास्तव में तस्कार है की ये यहाँ पर प्राप्य से कौन होगा आपका प्रसुद्ध स्वस्थ प्रसुद्ध स्व तस्कार क्या होगा से ले लेना प्राप्य से परुद्ध स्वास्थ्य से या तस् लेना प्राप्त से प्राप्त कौन है आप में उस को त्रा पाठ नहीं है प्राप्त अभिन्न रिको यण हो जाएगा रा प्राप्त है क्या करना पड़ेगा वास्तव में उसको प्राप्ता से अभिन्न होने के कारण या उसका प्राप्त से अभेद होने के कारण किसका बोलो बारे इसका वो आप बता दे एक मिनट ऐसा ये देखिए अभी जो चल रहा है ना मैवम ओछा मैवम मोचा से क्या बताया गया की अध्याप योगा के द्वारा ज्ञात अव्यपन जो निर्दिष्ट परसुदरूप है यही बोला ना वही आत्म शब्द का वाच्य प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य है उपास्य है प्राप्त है ठीक है तो अध्याप योगा इस वाक्य को प्राप्त का बोधक मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, इतना हो जाएगा पर श्रीवास्त में उस वाक्य को किसका बोधक माना प्रत्येक प्राप्त प्रत्येगा हो गया तो इसके लिए कह रहे हैं वस्तु करते वास्तव में प्राप्त प्राप्य तस्कार प्राप्त से वास्तव में प्राप्त परसुदरूप को मतलब वास्तव में प्राप्त को प्राप्त से प्राप्य का प्राप्ता से अभिरोने के कारण है प्राप्त का प्राप्त से सुनो एक मिनट सुनो बात है ना कि जीवात्मा सकल बंधनों से मिनुर्मुक्त होकर आत्मा सकल बंधन से बिनुर्मुक्त होकर आविर्भूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट आविरभूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट होकर हम्म सकल बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर परमात्मा का अनुभव करती है तो आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर के परमात्मा का अनुभव करती है तो परमात्मा प्राप्त है और गुणाष्टक से विशिष्ट अपना स्वरूप भी कैसा है प्राप्त है ये हुआ न तो अब ध्यान देना की जो प्राप्त है ना स्वरूप तो वो देखिये अभी जो आत्मा है ना वही आत्मा तो बाद में रहेगी अभी भी गुणाष्टक से विशिष्ट है जो आगे गुणाष्टक विशिष्ट अभी भी है अंतर क्या है कि अभी गुणाष्टक आविर्भूत नहीं है अभी आविर्भूत और बाद में आविर्भूत हो जाएंगे अब देखना कि जब कोई ऐसा सोचिए कि, कि किसी की का बंधन निवृत्त हो गया और देश विशेष में जाकर ब्रह्म को प्राप्त करके आविर्भूत गुनाष्टक वाला हो गया वो क्या समझेगा कि हम पहले जो साधन करते थे वही है ऐसा समझेगा कि नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा मतलब आविधभ गुणाष्टक वाला जो है तो वही तो पहले साधन करता था तो वही बताते हैं की वस्तु गत्या करते वास्तों में प्राप्त को प्राप्त या वास्तव में प्राप्त का पर प्राप्ता से अभेद होने के कारण ध्यान देना की प्राप्त जो परमात्मा है उसका प्राप्त से अभेद नहीं है के प्राप्त में जो गुणास्तक विशिष्ट आत्म स्वरूप है उसका प्राप्ता से अभेद है नहीं समझे प्राप्त तो परमात्मा है और गुणाष्टक आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट आत्म स्वरूप भी प्राप्त है तो गुणास्तक से विशिष्ट जो आत्म स्वरूप प्राप्त है तो वो तो प्राप्ता भी है ना गुणास्तक से विशिष्ट जो आत्मस्वरूप प्राप्त है उसका प्राप्ता से अभेद है और परमात्म स्वरूप जो प्राप्त है उसका प्राप्ता से अभेद नहीं है ऐसा कहते हैं वास्तव में प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्त प्रत्येक आत्मनसा ये भाष्य विरुद्ध नहीं होता है प्राप्त प्रत्येक आत्मनसा स्त्री में कहां पर आया है ठीक अच्छा, है ठीक है कि प्राप्त का तो अब ध्यान देना प्राप्त प्रत्येक आत्मनसा ये भाष्य विरुद्ध नहीं है चलिए आगे ना जायते मृतियत वा विपस्चित ये आगे का भाष्य mm. ना जायते वा विक्षित इस प्रकार आगे का भाष भी आगे का भाष भी विरोध नहीं रखेगा आगे का भाष भी विरोध hmm. नहीं रखेगा अब सुनो क्यों खीकर क्योंकि ना जायते मियत वा विपश्चित इसी कठम्थ है mm. मतलब ध्यान देना ये जो है ना कहा गया हाँ ठीक है अत्यो चले अत्यो का इस कारण ही प्रथम ताबत प्राप्त प्रत्येगात्मा स्वरूप माय है कि प्रथम प्राप्त प्राप्तु, प्राप्तु कर्त है कि प्राप्ति करने वाले प्रत्येगात्मा के स्वरूप को कहते हैं पहले तावत वाक्य अलंकार में पहले प्राप्ति करने वाले प्रत्येगात्मा के स्वरूप को कहते हैं ना जायते मृत्यते व्यपस्थित इस प्रकार इस प्रकार इति उत्तर भाष्यम भी यह आगे का श्री भाष्य भी ये आगे का श्री भाष भी विरुद्ध नहीं होगा तो ये क्यों विरुद्ध नहीं होगा ही करते क्योंकि ना जायते वा विपश्चित तो ये विपक्षित करते सर्वज्ञात्मा ना जायते जन्म नहीं लेती न कर्मय देपक न्याय से दोनों तरफ दिया जायते के साथ वो नहीं दे दीपक न्याय यहाँ नहीं लगेगा यह समझना ना अनु दोनों के साथ है जायते के साथ और मृत्यु के साथ की विपक्षित कर रहे सर्वज्ञ सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है इस मंत्र से प्रतिपाद तो सर्वज्ञ आत्मा सर्वज्ञ आत्मा जो है ना किसको कहा गया है पर आत्मा को किसको कहा गया है ध्यान देना कि बंधन से युक्त आत्मा का धर्मभूत ज्ञान संकुचित है वो सर्वज्ञो पाती है और जो है ना कि शुद्ध आत्मा कैसी है वो सर्वज्ञ वाला उन्हें सर्वज्ञ है लगाइए इस शब्द से से, सब से कहे गई इस मंत्र कौन है आपका प्रसुद्ध स्वस्वरूप स्वरूप लिखा है ना आगे <गाएगे> इस से प्रतिपाद्य क्या है प्रसुद्ध स्वरूप स्वस्वरूप लिखा है स्वरूप लिखा है उसमें हमारे पाठ स्वरूप है तो बात एक ही है बात वही है ना जाएते इस मंत्र से प्रतिपाद्य है प्रशुद्ध स्वरूप इस मन से क्या प्रतिपाद है स्वरूप किस मन से प्रतिपाद्य अच्छा मन्द. और इस मन से प्रतिपाद्य है और इसी मंत्र में विपस्थित शब्द से कहा गया किस शब्द से कहा गया हाँ तो जन्म लेती है और ना ही मरती ना. है इस मन से प्रतिपाद्य विपस्थित सबसे से कहे गयी परशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति रूपता भी संभव है या प्रशुद्ध स्वरूप का प्राप्त होना भी संभव है प्राप्त रूप होना भी संभव है एक मिनट नहीं नहीं नहीं एक मैंने गलत कर दिया है ना ही लगाया है ना मतलब रूपता संभव नहीं है ये कहना चाहते हैं है ना लगाया ना पहले लगाइए यहाँ पर अतः ऊपर से ना प्रथम न जायते उत्तर भाषा के साथ भी विरोध नहीं होगा क्योंकि न जाते मियते वा विपस्थित इस मन से प्रतिपा विपस्थित पर शुद्ध स्वास रूप का प्राप्ति रूपता संभव नहीं है ना लगा ना पहले कि इसका मतलब प्राप्त होना संभव नहीं है ध्यान देना थोड़ा कि जो परिशुद्ध रूप है ना देह इंद्रिय के संबंध से रहित अभी नहीं देह इंद्रिय के संबंध से रहित जो स्वरूप है तो वो तो अभी प्राप्त करने वाला नहीं है ना अभी तो प्राप्त करने वाला नहीं है ना इसलिए कहते हैं उसकी प्राप्त रूप तो उसका क्या है कि प्राप्ता होना संभव नहीं है आगे चलिए आत्म इंद्री मनोयुक्त मनीषणा यहाँ पर आत्मा ध्यान रखना आत्मा कर सभी टीकाकारों ने दे किया शंकर ने भी रामानुज ने भी दे इंद्री और मन संयुक्त आत्मा भोगता है इति मनीषणा अहू ऐसा विद्वान कहते हैं दे इंद्री और मन संयुक्त आत्मा भोगता है ऐसा मनीषी कहते हैं विज्ञान सारथी का अर्थ विज्ञान रूप बुद्धि रूप बुद्ध सारथी वाला जब किसी लक्ष्य पर दूर जाना हो तो उसमें रथ की जरूरत पड़ती है और रथ में एक सारथी भी रहता है घोड़े भी रहते हैं तो ये जब यहाँ पर परमात्म प्राप्ति रूप लक्ष्य पर जाना है परमात्मा पर रूप लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वहाँ पर रथ के स्थान पर क्या है शरीर तो और सारथी के स्थान पर क्या है बुद्धि यह जो बुद्धि रूप सारथी वाला तथा मन रूप लगाम वाला है मन रूप नरह जो मनुष्य बुद्धि रूप यह नरह जो मनुष्य बुद्धि रूप बुद्धिथी वाला तथा मन रूप लगाम वाला होता है वह संसार मार्ग के दुष्पाह विष्णु के परम स्वरूप को प्राप्त करता है विष्णु के परम स्वरूप को तो विष्णु के परम स्वरूप को जो प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाला कौन है बुद्धि रूप सारथी वाला और मन रूप लगाम वाला मन रूप तो मन रूप लगाम वाला बुद्धि रूप वाला यही है ना प्राप्ता प्राप्त करने वाला और प्रसुद्ध आत्मा के बुद्धि मन कुछ है नहीं। उसके तो नहीं है ना नहीं। तो इसलिए ऊपर क्या बोला था कि विपस्थित सबसे कहे गए प्रसुद्ध स्वरूप की, की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है ये बताया था क्योंकि प्राप्ति रूपत्वात्म पंचमी इसलिए क्योंकि आत्म इंद्री मनोयुक्त भोक्त मनीषण विज्ञान पारम आत्मा का ही इस मन प्राप्ति रूपत्व मतलब देमा ही प्राप्त है तथय विशेषणाच्य सूत्र भाष्य और वैसा ही विशेषणच्य इस सूत्र के भाष्य में प्रतिपादन किया गया है अतय इस कारण इस कारण ही प्राप्त प्राप्ति एकाधिकरण निर्देश पर है प्राप्ति और प्राप्ता प्राप्त और प्राप्ता के एक अधिकरण के निर्देश का बोधक एक ऐसा है ना एक मंत्र देखो छाया तपो हाँ ये क्या का आगे आ गया है ठीक है छाया तपो और ये मंत्र देखना सुकृतो के गुहा प्रविष्टो परार दे तपो ब्रम विदो ब छाया शब्द से कौन का आ गया है प्राप्त सब से कौन प्राप्त परमात्मा अब लगाइए चल रहा है अपना रंगरामन उसको देखो ये आते हो इस कारण ही प्राप्त और प्राप्ता का प्राप्त और प्राप्त के एक स्थान के बोधक एक स्थान के बोधक एक स्थान कौन वहाँ पर बताया गुहा हृदय गुहा कौन एक स्थान कौन है प्राप्त प्राप्ता के एक स्थान के बोधक गुहा मंत्र में गुहा मंत्र जो आपको दिखाया था उस मंत्र को क्या कहते हैं गुहा मंत्र गुहा मंत्र क्यों कहते हैं कि वो मंत्र में गुहा शब्द आ गया है ना तो गुहा मंत्र में छाया तपो इस प्रकार छाया तपो इस प्रकार अज्ञत के वाचक अज्ञत्व तप्थ। का वाचक कौन सा शब्द छाया शब्द अज्ञत्व का वाचक कौन सा शब्द है छाया तपो इति छाया तपो यहाँ पर अज्ञत के वाचक छाया शब्द से निर्देश देखा जाता है छाया शब्द से निर्देश है? देखा जाता है अब यहाँ पर ध्यान देना छाया शब्द से निर्देश किसका देखा जाता है जीवात्मा का किसका मतलब प्राप्ता का कि, किसका प्राप्ता का इसलिए प्राप्त प्राप्ता के एक अधिकरण के बोधक गुहा मंत्र में छाया तपो इस प्रकार अग्ञ के वाचक छाया शब्द से प्राप्ता जीव का निर्देश देखा जाता है नब्देन विपस्थित तो शब्द से निर्देश नहीं देखा जाता है ध्यान देना विपक्षित शब्द से कौन सी आत्मा कही जाएगी शुद्ध आत्मा तो पर शुद्ध आत्मा लेकिन प्राप्त करने वाली जो आत्मा है वो देख है अथवा दे उनसे रहित होने पर है नि? साधन, साधन काल में, दे इंद्रिय से युक्त करने पर ही वो क्या है आपका प्राप्त है ऐसा तो उसको फिर विपस्टित शब्द कहेंगे नहीं कहेंगे तो कहने का तात्पर्य हुआ सारांश कि प्रसुद्ध आत्मा जो है वो तो प्राप्ता नहीं है और इसी कारण से छाया तपो यहाँ पर छाया शब्द से किसका निर्देश देखा गया है आत्मा का प्राप्ता आत्मा का निर्देश देखा गया है और प्राप्ता आत्मा का विपस्त शब्द निर्देश नहीं देखा गया है अतः यथोक्त वर्था इसलिए यथोक्त अर्थ है मतलब जैसा हमने किया हुआ भाष्यकार गलत हो गए नहीं भाष्यकार गलत नहीं हुए है क्योंकि अध्यात्म परिशुद्ध आत्मा तो प्राप्त नहीं बन पाए बार पाएंगे अभी क्या बताते हैं वो है। तो मन को देश स्तर